कहा आ गए हम यू ही साथ साथ चलते तेरी बाह में है जान दन है मैं हूं छाया तू तो ना हो तो मैं कहा हूं मुझे प्यार करने वाले तू जहा है मैं वहां हूं हमें मिलना ही था हम दम किसी राह भी निकलते हमें मिलना ही था हम दम किसी राह भी निकलते ये कहा आ गए हम यू ही साथ, साथ चलते तो फिर नमस्कार अभी आपने सुन लिया कि हम कहां जा रहे हैं अरे भाई हम कहीं भी जा रहे हों मगर अपनी बात कहे बगैर कहीं जाएंगे नहीं तो आज हम अपनी बात की शुरुआत ही यहां से कर रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम जहां भी जा रहे हूं हम जहां गए जहां जाना चाहते थे क्या वहां पहुंच गए हमने कहां जाने के बारे में सोचा था हमने क्या यह तय किया था कि हम यहीं आएंगे मगर हम पहुंच कहां गए तो अब सवाल ये उठ रहा है कि हम जा कहां रहे थे और पहुंच कहां गए बहुत से खुशकिस्मत लोग हैं जो कि वहीं पहुंचते हैं जहां वे जाना चाहते हैं मैं सही कह रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि अपने जीवन के हर कदम हर माइल हर आ, हर डायरेक्शन को प्लान कर लेते हैं और उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में उसी दूरी तक उसी समय में पहुंच भी जाते हैं मगर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि न तो पहले तय करते हैं और ना ही उनको ये पता होता है कि उन्हें जाना कहां है मगर वो जहां पहुंच जाते हैं वहां पर खुश रहते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन बेहतर है देखिए साहब मैं आपको अपने कुछ अनुभव बता सकता हूं अपने कुछ अनुभव बताकर आपको ये कहना चाहूंगा कि उन अनुभवों से मैंने तो ये सीखा है कि भाई तुम जहां भी जाओ तुम जहां भी पहुंचो वहां पर खुश रहने की कोशिश नहीं नहीं मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ये नहीं तय करना है कि मैं कहां जाऊंगा अगर आपने यह तय नहीं किया कि आप कहां जाएंगे तो भैया ये तो एक तरह से भटकना हो जाएगा तो आप भटकना तो नहीं चाहेंगे ना अगर आप भटकना नहीं चाहेंगे तो आप ये जरूर चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक एक फोकस एक लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा शुरू करें देखिए साहब जिंदगी है जिंदगी में चलते हमेशा रहते हैं वो एक गाना भी है ना फिल्म का जीवन चलने का नाम तो ज, अगर जीवन चलने का नाम है तो इसका मतलब कि यह यात्रा चलती ही रहती है और आप कहां पहुंचते हैं उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस यात्रा में उस समय आप कहां पहुंचे हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टेशन पे पहुंच गए कि भैया अब यहीं रहना है ना ना, ना। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता आप कुछ समय के लिए कहीं पर पहुंचते हैं कभी कभी जैसे ट्रेन जा रही है तो कोई स्टेशन पे ट्रेन दो मिनट रुकती है किसी स्टेशन पे आधे घंटे रुकती है और कहीं पर अगर इंजन की बदला बदली होती है तो शायद चालीस पैंतालीस मिनट भी रुक जाती है और साहब एक जमाने की बातें हैं जबकि ट्रेनों में तो थ्रू डब्बे नहीं होते थे मतलब वो आपका ट्रेन कहीं जा रही होती थी और वो डब्बा कहीं कट के खड़ा हो जाता था और अगली ट्रेन जब उधर से आती थी तो वो उस डब्बे को अपने साथ लगाकर जाती थी तो कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि आप शाम को बैठे गाड़ी में सो गए पता चला वो गाड़ी किसी बीच के स्टेशन पे आपके डब्बे को छोड़कर चली गई और अगली गाड़ी जिसमें वो डब्बा लगकर किसी दूसरे दिशा में जाना था वो गाड़ी आई ही नहीं तो पता चला सुबह आप उठे और आपकी आपका डब्बा किसी कोने में कहीं खड़ा हुआ है एकदम अनजान स्टेशन पर अब वहां पर तो भैया चौकी जाते थे कि आखिरकार हम कहा पहुंच गए तो मेरा कहना यह है कि हम अपनी जिंदगी में अपने कैरियर में अक्सर बहुत सावधानी का से कदम रखते हैं बहुत सावधानी से चलते हैं जैसे मैं अपने कुछ मित्रों को जानता हूं जिन्होंने क्लास टेंथ से ही यह तय कर लिया था कि साहब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा और मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैंने उन लोगों को देखा कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और सफल भी हुए परंतु मुझे ये पता नहीं कि क्या वो सारी जिंदगी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर खुश रहे जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैं आ, हर बच्चे की तरह मेरे दिल में भी तमन्ना थी कि भाई मुझे मोटर कार ड्राइवर बनना है फिर कभी रेलवे का इंजन का ड्राइवर बनना था किसी जमाने में हवाई जहाज उड़ाने का भी शौक था और फिर एक समय तो ऐसा आया जबकि यूनिफॉर्म के बारे में बहुत आम, आम, मतलब क्या बोलते हैं उसका बहुत सम्मोहन हो गया यानी कि कोई ऐसी नौकरी करनी है जिसमें यूनिफॉर्म हो यानी कि अब आप समझ सकते हैं ऐसी नौकरी क्या होती है भाई वो फौज हो सकती है पुलिस हो सकती है या इस तरह की नौकरी हमारे जमाने में वो होटल मैनेजमेंट वाला नहीं होता था क्योंकि होटल मैनेजमेंट में भी यूनिफॉर्म होती है अब तो, तो अब सवाल यह उठता है कि वो सब अगर आपको नहीं मिला यानी कि आप न तो यूनिफॉर्म पहन पाए मेरी तरह और आप कहीं ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कि यूनिफॉर्म की बात करना भी एक तरह से बड़ा क्वेश्चनेबल सी बात हो जाती थी यानी उसमें बड़ा प्रश्न उठने लगते थे कि यूनिफॉर्म क्या क्यों यूनिफॉर्म पहने और यूनिफॉर्म तो इन्फ्राडिग यानी हमारे आ, आ, हमारी औकात से नीचे की बात है अब साहब मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं बैंक में नौकरी करने लगा और बैंक में यह था कि यूनिफॉर्म जो है वो क्लास फोर के एम्प्लॉय पहनते हैं और क्लास फोर के एम्प्लॉज वो यूनिफॉर्म ना पहनकर खुश होते थे यानी कि यूनिफॉर्म जो थी वो क्लास फोर एम्प्लॉयज यानी मैसेंजर वगैरह जो थे उनको यूनिफॉर्म पहनने में बेजती महसूस होती थी अब साहब मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि मेरी मेरे दिल में एक बात हमेशा से थी कि अगर हम लोगों को भी एक यूनिफॉर्म होती तो हमारी एक पहचान बन जाती मगर ऐसा हुआ नहीं तो अब सवाल यह उठता है कि हम कहां जा रहे हैं या कहा जा रहे थे और हम कहां पहुंच गए इस प्रश्न पर अक्सर आप विचार करते हैं अपनी जिंदगी में और खास तौर से ये विचार आते हैं जिस समय कि आप कहीं ठहर कर अपने जीवन में पीछे देखते हैं ये ठहर कर पीछे देखने की बात अक्सर जन्मदिन पर एनिवर्सरीज पर या कभी कभार यू पूछिए तो नए साल की शुरुआत में ऐसे समय पर आती है यानी जब कोई लैंडमार्क इवेंट या लैंडमार्क टाइम होता है तो उस समय आप, आपके मन में यह आता है कि भाई जरा पीछे मुड़कर देखें जैसे मुझे ख्याल है कि मैं अक्सर कभी मतलब अब आजकल तो शायद नहीं पूछता हूं क्योंकि काफी साल हो गए और पत्नी का जवाब भी स्थिर सा ही है मैं अक्सर पूछा करता था अपनी पत्नी से कि भाई अपने पिछले जन्मदिन पर हम कहा थे या इस पिछली दिवाली पर हम कहा थे या चार साल पहले वाली होली पर हम लोग क्या कर रहे थे तो अब वो समय होता है जबकि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो चार साल पहले की होली में हम क्या सोच रहे थे तो क्या इस बार की होली में वो बातें सब हमारी पूरी हो पाई या नहीं हो पाई मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि अक्सर हां जिंदगी में होता यह है कि हम निकलते कहीं जाने के लिए हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं तो क्या यह अच्छी बात है या ये बुरी बात है देखिए जहां तक सवाल अच्छी बात का है वो तो यह है कि भाई जीवन में एक तरह का एडवेंचर होना देखिए यहां पर मेरा एडवेंचर से मतलब दुस्साहस से नहीं है यहां पर मेरा एडवेंचर से मतलब है जीवन में एक ऐसी परिस्थिति होना यानी जहां पर हर दिन आपको कुछ नया लगे तो वो तो तभी संभव है जबकि ऐसा कुछ हो जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया था अगर आपने प्लान किया हो वो अगला दिन तो फिर तो वही होगा ना जो आपने प्लान किया है मगर अगर अगला दिन कुछ नया लेकर के आए जैसे कि सूरज यू तो हर दिन पूर्व में ही निकलता है मगर हर दिन का सूरज एक नई चमक अपने साथ लेकर आता है मेरे हिसाब से मेरे लिए तो मैं यह निश्चित कह सकता हूं कि अगर हर दिन एक नया एडवेंचर नहीं होता है तो मुझे बहुत निराशा सी होती है और मैं आपको सही बताऊं मैं अक्सर अपनी बोरियत का जिक्र भी ऐसे ही करता हूं जब कोई मुझसे पूछता है कि भाई कैसे हो तो मैं अक्सर यही जवाब देता हूं कि जैसे कल थे वैसे ही आज है क्योंकि आज का दिन भी कल के दिन की फोटोकॉपी जैसा लग रहा है और मैं आपको सच बता रहा हूं मुझे तो कभी कभी रिपीटिशन से चिढ़ होने लगती है और सोमच सो मच सो यानी यहां तक कि मुझे मंजन करते रहना यानी हर दिन ब्रश करने में भी कभी कभी लगता है यार कल ही तो किया था आज फिर ब्रश करना पड़ रहा है कल भी ऐसे ही बैठकर अखबार पढ़ रहे थे आज भी वैसे ही बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं तो कुछ नया नहीं हो रहा है और आप जब कुछ नया नहीं होता है तो थोड़े से उद्विग्न होते हैं मगर मेरे साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है मुझे लगता है कि हर दिन जिंदगी में कुछ अनजाना सामने आए तो जीवन बहुत रंगीन कलरफुल हो जाता है और मैं अपनी जिंदगी में ऐसे ही मौकों का इंतजार करता हूं और सच बात यह है कि जब मुझे याद करना होता है ना तो ऐसी ही घटनाएं याद भी आती हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी और जिसकी अपेक्षा नहीं की होती वो तो थोड़ी मजेदार हो ही जाती है आप अपनी जिंदगी में देखिएगा तो आप पाएंगे कि किसी किसी व्यक्ति को तो यह अच्छा भी लगता है और किसी किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है अब आपको यहां पर एक उदाहरण देता हूं मैंने पिछले कुछ दिनों से देखिए रिटायर हुए तो बहुत साल हो गए मगर उन साल बहुत से सालों में हर दिन कुछ नई चीज करने की कोशिश यानी कि इच्छा रहती है कोशिश तो गलत बात हो जाएगी मगर हां इच्छा रहती है तो मैंने पाया ये कि अगर आप रिटायर होने के बाद हर दिन पिछले दिन जैसा ही जिएंगे, तो मजा नहीं आएगा मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूं मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन कोई नई चीज या कोई नया काम या किसी नई बात को उठा लू सोचू और बिताऊ मतलब उस तरह से उसको जीवन जीने की कोशिश करूं तो मैंने इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढा मैंने तरीका यह ढूंढा कि भैया ऐसा करते हैं कि ये जो धार्मिक किताबें होती है ना इनको रिकॉर्ड करते हैं यानी उनको पढ़ेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे और लोगों को भेजेंगे किन लोगों को भेजेंगे उन लोगों को भेजेंगे जो कि धार्मिक किताबें पढ़ना सुनना पसंद करते हैं क्योंकि देखिए सब लोग तो रामायण अगर उनको सुनाई जाए तो सबको कहेंगे तो सब लोग यही कि साहब हम सुनना चाहते हैं मगर शायद कुछ ही लोग होंगे जो रामायण सुनने के लिए समय निकाल पाएंगे क्योंकि हर व्यक्ति तो ये चाहता है भाई मैं खुद पढ़ लूंगा और कुछ पढ़ते भी हैं लोग तो मैंने अपने लिए वह काम ढूंढ लिया कि मैं तरह तरह की धार्मिक पुस्तकें 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ के रिकॉर्ड करता हूं और वो रिकॉर्डिंग को कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि हमको भेज दो मैं उनको भेजता रहता हूं तो अब मेरे लिए एक यह काम तो रूटीन है मगर हर दिन पढ़ते समय कोई ना कोई नई चीज सामने आ जाती है और उन नई चीजों में कुछ ज्ञान की बातें भी होती हैं और कुछ चर्चा लायक बातें भी होती हैं मसलन अब आपको एक मजे की बात बताता हूं मैं हमेशा खर दूषण को यानी वो रामायण में उनका जिक्र आता है ना रामचंद्र जी के ऊपर शूरपणखा ने जाके अपने भाई से शिकायत की तो खर दूषण राम पर चढ़ दौड़े अपनी सेना लेकर के तो मैं हमेशा से खर दूषण को शूर प्रखा का भाई समझता था अभी राम, रामायण पढ़ी तो पता चला कि भाई तो केवल खर था दूषण साहब जो थे वो उस खर के मंत्री हुआ करते थे तो अब साहब वो खर दूषण का जिक्र आता है तो अब मेरे को ज्ञान की एक बात मिल गई और बस देखिए साहब ज्ञान की कोई बात मिली तो ये एक ऐसी जगह थी यानी कि मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर कि मैं पहले नहीं गया था तो मैं क्या करता हूं अब मैं अपनी चर्चा में चाहे जिससे अगर जो पॉलिटिक्स पर भी बात हो रही होती है तो उसमें अपने ज्ञान को घुसा देता हूं बता देता हूं भैया मैंने अभी पढ़ा था कि खर दूषण में खर राजा था और दूषण मंत्री था साहब जिंदगी थोड़ी रंगीन हो जाती है उस थोड़े समय के लिए तो आपको खुद ही पता करना होता है कि भाई जिस जगह पर आप पहुंचे हैं वहां पर आप खुद को अच्छा लगाना चाहते हैं या उस जगह से चिढ़ना चाहते हैं तो अब अच्छा लगाना चाहते हैं ये तो हर एक आदमी यही कहेगा कि भाई हम अच्छा लगाना चाहते हैं मैं भी यही कहता हूं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरकीबें कुछ तकनीकें इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा तो मैंने आपको अपनी जिंदगी की एक तकनीक तो बता दी अब इसमें आपको दूसरी तकनीक बताता हूं मैं इसके अलावा ये करता हूं कि जैसे जिंदगी में जिस जगह पर भी पहुंच जाता हूं यानी कि मसलन नौकरी ढूंढने जब निकले तो नमालूम क्यों बैंक में पहुंच गए नौकरी ढूंढते ढूंढते और साहब बैंक की नौकरी करने लगे अब देखिए बैंक की नौकरी करते समय जब कर रहे थे उस समय तो पता नहीं कि क्या अच्छा बुरा जो भी लगा हो मगर आज वो नौकरी पीछे रह गई तो अब आज हम जहां पहुंचे हैं यहां पहुंचकर हम एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि हम बैंक की शिकायतें करते रहे और दूसरा ऑप्शन यह है कि अब बैठ करके ये सोचें कि क्या क्या अच्छा हुआ था यानी कि बैंक में अच्छा क्या हुआ था तो अगर आप ढूंढने चलेंगे साहब तो सच बता रहा हूं मेरी तरह आपको भी अनगिनत अच्छी चीजें याद आ जाएंगी मसल मैं तो एक छोटा सा उदाहरण लेकर यही बता सकता हूं कि बैंक में अनायास अनजाने ही कुछ लोगों से मुलाकातें हुई और वे जीवन भर के मित्र बन गए तो शायद मित्र ढूंढने के लिए हमें जितने प्रयास करने पड़ते उसमें से एक भी प्रयास किए बगैर हमें घर बैठे मित्र मिल गए और वो भी दोस्त ऐसे जो कि मतलब उस दोस्ती का मैं कुछ एग्जाम्पल देना मेरे लिए संभव नहीं है सेल्फलेस फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं वो वो मिली हमको अब आपको एक इसमें एग्जाम्पल बताता हूं मैंने शायद पहले भी कभी उसका जिक्र किया होगा कि एक जमाने में मैं पटना सर्कल से ट्रांसफर हो करके बनारस पहुंचा था और जब बनारस पहुंचा तो कुछ ही समय के अंदर एक ऑप्शन मिला था लखनऊ हेड ऑफिस में ट्रांसफर होने का मैं जो लोग बैंक में नहीं है उनको यह बता सकता हूं कि बैंक में हेड ऑफिस में ट्रांसफर होना एक बड़ी सम्मान की विषय होता है क्योंकि पहली बात तो यह कि भाई आप हेड ऑफिस के लिए छांटे गए हैं तो आपका आप, आप मतलब अच्छे कर्मचारी होंगे या अच्छे आदमी होंगे या अच्छे वर्कर होंगे ऐसा कुछ है या फिर भाई आप लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहेंगे जाके तो ऑब्वियसली बनारस के लिए बनारस के हिसाब से लखनऊ तो बड़ा शहरी था तो मुझे आज भी याद है कि जब ये ऑप्शन मिला तो हमारे एक मित्र ने हमसे कहा कि भाई लखनऊ जाना या किसी बड़े शहर में जाना तो तुम्हारी नियति है यानी कि किसी न किसी बड़े शहर में तो जाओगे अभी तुम्हारे पास नौकरी के 25-30 साल बचे हुए हैं मगर माता पिता के साथ रहने का अवसर जो तुम्हें बनारस में रहकर मिल रहा है यह बहुत कम मिलेगा अब बोले कि पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मैंने सोचा उनकी बात और उस ऑप्शन को डिक्लाइन कर दिया अब देखिए मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम कहां जा रहे थे और हम कहा पहुंच गए जब उसको डिक्लाइन कर दिया उसके बाद हम रह गए बनारस में मगर उसके शायद एक या दो साल के बाद लखनऊ नहीं लखनऊ से और 500 किलोमीटर आगे नैनीताल में ट्रांसफर हो गया जिसको कि हम मना नहीं कर सके क्योंकि वो तो अनायास आ गया था और नैनीताल से हम बंबई पहुंच गए अब साहब शिकवे शिकायतें तो बहुत सी हो सकती हैं कि भाई हम इतनी दूर चले गए मां बाप पीछे छूट गए वगैरह वगैरह मगर हम जहां पहुंचे वहां पर अगर हम ऑप्शन ये अप्लाई करते कि हम वहां जाकर दुखी रहेंगे तो सब दुखी रह सकते थे मगर अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ना जीवन का वो समय जबकि हम नए लोगों से मिले जबकि हमने एक नया शहर देखा हमारी जिंदगी में बहुत बेहद महत्वपूर्ण स्थान लेता है उसी प्रकार जैसे कि जब मेरा ट्रांसफर हुआ मतलब बंबई से मुझे साओपोलो जाने का यानी ब्राजील जाने का अवसर मिला तो मेरे एक संबंधी ने मुझसे कहा कि भैया कुछ कह सुनकर इसको रुकवा नहीं सकते मुझे बहुत ही अजीब लगा कि अरे मैं विदेश में पोस्टिंग मिल रही है जो कि बहुत ही कम लोगों को यह अवसर मिलता है और यह मुझसे कह रहे हैं कि रोकवा नहीं सकते मगर शायद उस वक्त वो नियति की वाणी थी कि अगर मैं नहीं गया होता तो शायद कैरियर का ग्राफ कुछ फर्क होता वहां जाने पर कैरियर का ग्राफ कुछ और हुआ तो हम जा कहां रहे थे और पहुंचे कहां सवाल ये है कि हम जहां भी जा रहे हैं जहां भी पहुंच रहे हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है महत्वपूर्ण ये है शायद कि हम जहां हैं वहां को हम कैसे देखते हैं और मेरा ख्याल है कि मैंने शायद इस बारे में पहले भी कहा है कि आप एक्चुअली फिजिकली शायद ही कहीं आते जाते हैं आप आते जाते अपने मन में है यानी कि आप अपने मन में तय करते हैं कि यह जगह अच्छी है या नहीं है तो दोस्तों मेरा अपना ख्याल यह है कि हम चाहे जहां भी जाने के लिए निकले चाहे जहां भी जा रहे हूं मगर हम जहां पहुंच गए हैं और हम उस जगह को कैसे देखते हैं महत्वपूर्ण वो है मैं अपने अपने मतलब जूनियर्स को यानी कि जो मुझसे कम उम्र के हैं उनसे सिर्फ यही कह सकता हूं कि भाई ये एक यात्रा है जिंदगी एक ए, मतलब तो फिर फिल्मी गाना हो जाएगा जिंदगी एक सफर है अब आप उस सफर को सुहाना बना लीजिए तो वो सुहाना है क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छा माहौल है और आपको जो भी आपको दिल रहा है वो उस वक्त के लिए बहुत अच्छा है थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती ही रहती हैं और उन परेशानियों से निबटने का तरीका भी हमारे ही हाथ में होता है अब यहां पर फिर आपसे एक बात कहूंगा मुझे याद है कि हम एक बार अपने एक मित्र के पास गए मित्र मतलब वो हमसे कम उम्र थे तो उनके दो छोटे बच्चे थे और साहब उन दोनों छोटे बच्चों ने उस घर में उत्पात मचा रखा था क्योंकि उत्पात इस, इसलिए लिहाज कि सामान इधर उधर बिखरा था कभी कोई शोर मचा रहा था एक पर ध्यान देते थे तो दूसरा चिल्लाता था वगैरह वगैरह उन्होंने कहा कि यार बस ये थोड़े बड़े हो जाएं तब हम लोग आराम की जिंदगी जी सकते हैं तो मैंने उस वक्त तक शायद मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था तो मैंने उनसे केवल इतना ही कहा कि भाई जिंदगी यही है जो तुम जी रहे हो और सच बात ये है कि जब ये दोनों झगड़ना बंद कर देंगे उत्पात करना बंद कर देंगे तब तुम्हें यही उत्पात याद आएगा तुम इसकी प्रशंसा करोगे तुम इसको फॉन्डली चाहोगे कि शायद इसको मैंने कहीं रिकॉर्ड किया होता तो मैं उस रिकॉर्ड को बारम्बार देख सकता तो यार जिंदगी को कैसे देखना है किस जगह पर उसके बारे में क्या महसूस करना है ये हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा तो मैं अपने बारे में तो आपको बता चुका आप अपने बारे में सोच लीजिए और भाई अगर आप कुछ बताना चाहें तो जरूर बताइएगा मुझको मैंने आपको बताया है मेरा ट्विटर हैंडल एट द रेट हमने एक बात कही एच यूएमएनई के बी ए ए टी के ए एच आई वहां कह दीजिए WhatsApp पर बता दीजिए या जहां आपका मन हो बताइए और मुझसे नहीं बताएंगे तो कम से कम दोस्तों से तो बताइए क्योंकि बात करते रहेंगे तो बात चलती रहेगी और बात करना बंद कर देंगे तब फिर चलिए आज के लिए इतना ही आपने मुझे अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और कोशिश करेंगे इसी समय पर तब तक के लिए नमस्कार सांस मह के कोई भी ना भी ना चंदन तेरा प्यार चांदनी